तस्या एव उमां विद्यां अवित्या तस्वीचकार विवाद हिमवतीद्या शुभमानीय सा अविद्याशद्वार शुभ मोक्षा आनीय माना सतीसा शोभ माना इसलिए शुभ माना कर दिया गया अशुभ रूपा विद्या को नष्ट करके शुभ रूपा मोक्ष को लाने वाली होने से उसका नाम शोभ माना उससे पूछ करके वचनात उसी के वचनों से विदांत चकारा विदित इंद्र उस ब्रह्म तत्व को जान लिया अत इंद्र से बोध हेतु विद्योग कष्ट कर दिया है इसलिए चले बोल चुके हैं जो बोध के हेतु होता है वो विद्या होता है और इंद्र के बोध के प्रति हेतु पर इसको उमाशक शुभमान उमाशक से विद्या ही लेनी होगी यहां रुद्र का पत्नी आदि नहीं हो सकता विद्या सहाय वी श्री स्मृति और स्मृति साहब कहती है उमा सहाय परमेश्वरम प्रभु कैवल्य उपनिषद होमागर्द ब्रह्म विद्या इसी को लेकर के श्रुति को स्मृतिकार ने क्या कर दिया उमाशह हटा दिया उमा शब्द हर इंदे विद्या सहाय स्मृति ताकि व्यक्ति को समझ में आवे उमा गर्थ से पार्वती या सती आदि बुना लिया जाए किंतु ब्रह्म विद्या को लिया जाए स्मृतियों को स्पष्ट करने की स्मृति हुआ कर है से भाषकर जान करके स्मृति का प्रयोग कर दिया तद तो अनुकूल श्रुति सब जानते हैं कैवल्यो को विद्या सहायम, सहायवान, ईश्वर ऐसी स्मृति कहती है और श्रुति उमा सहायम परमेश्वर कैवल्य श्रुति दो नंबर तो इस प्रकार से विद्या सहायवान है वो। ईश्वर सहायभूता विद्या ईश्वर का सहायभूता है वह विद्या सत्य प्रधान है माया शक्ति का दूसरा नाम है के अनुसार ऐसे ग्रहण कर लेना चाहिए इसलिए विद्या की सत्य प्रधान शक्ति चित्ता आपत्तिया बोध हेतु विद्या सबसे कह लेना सत्य प्रधान शक्ति जगह कैसी है वो चित्त आध्यात्मी आपत्तिया चित्त के साथ आध्यात्म होकर के वह शक्ति क्या हो जाती है विद्या के कारण हो जाती है नहीं तो क्या है शक्तियां जड़ है बिना चित्त आजाती हुए वह शक्ति जड़ किसी कार्य को संपादन नहीं कर सकती विद्या के कारण नहीं हो सकती कोई भी वृत्ति हो शा की हो चाहे राज्य हो वृत्ति तो वृत्ति है है माया तो जब तला तो नहीं होती है तब तक तो कोई कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकती है इसलिए मयात्मिका शक्ति साज्ञानपूर्वक अग्रीवायवेन्द्र निर्दिष्ट अति समी भ्रमितया भ्रम प्राप्त सतिशु स्पृषव ही प्रथम प्रथम विधान चकार जिसलिए इंद्र की विज्ञान पूर्वक ही अग्नि और वायु को भी ज्ञान हो गया विज्ञान पूर्वक अग्निवायु इंद्रे इंद्र विज्ञान पूर्वक ही अन्यों को विज्ञान अन्य देवताओं को वायु आदिओं को इसलिए इंद्र अग्निवायु इंद्राह वे तत्त इस ब्रह्म को अत्यंत समीप से अति नमो अत्यंत अत्यंत समीप और दूर भी है वो। दूर दूरव दुआ अत्यंत समीप से ब्रम विद्य ब्रम प्राप्ता इसलिए प्रयोग कर दिया येनने दिष्थाम। येनने दिष्थाम के माध्यम से से वो प्राप्त कर गए संता, ऐसा होते हुए मानो एक तरह से ब्रह्म को स्पर्श कर गए स्पृष्टवंत मे अनुभूतवंत यहां हस्ताम हस्तमान हस्त आमलक होता है स्पर्श के द्वारा अनुभव सिद्ध है तद्वती अभी स्पर्श तात्तवंत अनुभव करिए अन्य सभी देवताओं में से ये तीनों के तीनों सबसे पहले उस ब्रह्म को जाना था दो नृत्य बाद से और तीसरे न्याय द्वार विधान के विधान चकार है होना चाहिए वहां विधान चक्र इन लोग है ना दो चकारे के चकर दिया है चक्र इसलिए बहुत विधान चक्रता और उनमें से भी इंद्र और महान है क्योंकि वो दो तो केवल परोक्ष रूपेणा वाणी मात्र से संबंधित तो होकर लौट गए अनुभव साक्षात नहीं कर पाए विद्या के माध्यम से उस ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर पाए थे वायु नहीं नहीं को तो वार्तालाप हुआ तो परोक्षण ने देखा ना इंद्री के दीप्यंते अन्य देवांश तथोपि इंद्रो अतिथ राम दीप्य इसलिए अन्य समस्त देवताओं के पीछा से ये तीनों के तीनों कैसा है अतिशय्यमान लोग है असम अतिथ राम मैंने अतिथ्य अन्य किनको अतिक्रमण किया अन्य सारे देवतास करोड़ में से तीन हटाओ बाकी जितनी संख्या है उन सब सबको अतिक्रमण कर गया अतिथ्य अन्य मैंने अतिशय अतिशय ज्ञान वसात परोक्ष और अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान के बजाय दो तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान वाले एक वाला है, इन तीनों ने सभी के प्र, प्र, के से अन्य देवताओं के अपेक्षा से अतिशय रूप अब इन तीन में से भी जो दो हैं अग्नि और वायु उनकी अपेक्षा से भी इंद्र अतिथराम दिप्य अतिथ राम दिप्य अतिथ राम अतिथ राम नहीं पहले अतित था अब अतिथराम कर दोनों के पेशा से भी इंद्र क्या है और ज्यादा अतिशय दीप्त हो जाता है क्यों आदो ब्रह्म विज्ञान सबसे पहले इसने ब्रह्म का विज्ञान मैंने साक्षात्कार कर लिया ब्रह्म विद्या के द्वारा बाकी दो के पास थी ये गया उन्हें भी ब्रह्म विद्या दी तो उनको भी ब्रह्म साक्षात्कार हो गया अतएव सबसे पहले ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला होने के कारण यह उन दोनों के पेशा से ज्यादा दीप्तिमान पुरुष है ज्यादा तेजस्वी ज्यादा ऐश्वर्यवान पुरुष है यश्मा तस्मात अध्यार किया यहां पर तस्मा एक है ना यमाक करन ग्रहण करना ही पड़ता है तो पाठ के द्वारा आप कर लेना चाहिए। इस प्रकार से अर्थवाद की कथा समाप्त हो हो गई, का हो गया, और अब उपासना गोपक्रम के लिए अगला खंड ये जो चौथा मंत्र से आरंभ है तीन मंत्रों तो कर विद्या की स्थिति बताए थे विकल्प ख्याय का उपसमाप्त हो गया और चौथे मंत्र से उपासना का उपदेश करने के लिए आरंभ करने जा रहे हैं विद्युत दृष्टान के द्वारा दीप्ति दृष्टान के द्वारा देवताओं के द्वारा भी ध्रजीयित्व को प्रतिपादन करने के लिए गुण द्वय यहां पर उपासना के लिए कथन किया जा रहा है बिजली का दृष्टान देंगे और निमेश का दृष्टान दो दृष्टि विद्युतदा तो इव निमिमिषदा इव दाकार तो आकार दिव बता गया तो अत्यंत दीप्तमान है विद्युत की दृष्टांश है और निमिष दृष्टांश है देवताओं के तौर भी दुर्विज्ञ है तो मनुष्य के लिए तो कहने का कैमिक न्याय मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्विज्ञ है चीज़। देवताओं के लिए दुर्विज्ञ है और मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्विज्ञ हो यह बात को प्रतिपा करने वाले दो गुणों को यहाँ स्पष्ट करने जा रहे पहले अधि दैवत्व फिर अध्यात्म में दो बताएंगे इत्यादि मंत्र है अंग्री में है सारी बात तस् ब्रह्मण कसा मैने ब्रह्मण मैंने कौन सा ओ अभी जो कहे जाने वाला कौन सा कहे जाने वाला है वो आगे बताएंगे वक्षमाणा आदेश मैंने उपासनोपदेश आदेश का मतलब क्या कोई ऑर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहते उपासना का उपदेश दिया जा रहा है ये उपासना का उपदेश है करो ना करो मर्जी तुम्हारी है ये कोई ऐसा है नहीं कोर्ट ऑफ कंटेम्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने उल्लंघन कर दिया हैं कोर्ट का ऑर्डर उल्लंघन होता है ना आदेश का उल्लंघन तो फिर सजा होती है उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जाता है यह कोई सजा नहीं वेदों ने इतना उपदेश दिया है सबका उल्लंघन हो रहा है कौन सजा भुगत रहे साक्षात तो कुछ नहीं और परोक्ष पता नहीं अगला जन्म में क्या दंड मिलेगा वो तो श्रुतियों के श्रोतियों के आधार पर माना जाता है को उल्लंघन करने वालों को भयंकर दंड मिलेगा इस कलियुग से उभरने के बाद इससे घोर कलियुग में विदाउट प्रमोशन विद डिमोशन में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रमोशन तो मिलना है नहीं इमोशन के साथ ट्रांसफर होगा इससे भी घोर कर लियो तुम्हें जहां पर सुनने को भी नहीं मिले अब तो सुनने को मौका मिला उसका लाभ नहीं उठाया ना इसलिए आगे सुनने को भी नहीं मौका मिला ऐसी जगह डाल डाली जाओ उपासना करता ये भव सह श्रादूतम ब्रह्म द्विति मत तस्माद् विद्युत विद्योतन यथा यदे तद्र विद विद्योतिवे आशक्स्मा जिसलिए देवेभ्य देवताओं के सामने कैसे प्रकट हुआ था विद्युत बिजली के समान बिजली तार वाली बिजली नहीं बिजली कौन सी लेनी है जो लाइटनिंग आकाश का जो थंडर से होता है वो जो है बिजली है वो लेना है। है, प्रकट हो जाता है उसी प्रकार से ब्रह्म युति मत ब्रह्म भी प्रकाशमान ब्रह्म प्रकट हो गया तस्माज जिसलिए ऐसा हुआ था तस्मा विद्योतन तो यथा ब्रह्मा विद्युत विद्युत इसलिए विद्युत के विद्योतन के समान यह वह यह जो ब्रह्म है वह भी चमक चमककर एकदम प्रकाश रूपेण सामने सबका एक विशिष्ट प्रकाश पुंज के रूप में प्रकाशित हुआ सामान्य प्रकाश रूपेण सर्वद्र व्यापक है इसलिए यह समझना पड़ता है बिजली का दृष्टांत क्या है बिजली भी एक विशिष्ट प्रकाश ही है उसी प्रकार यहां भी विशिष्ट प्रकाश रूप में प्रकाशित हुआ प्रकाशन में में में और प्रकाश मत्तु में। प्रकाश मत्तु में दो बात की सोदृशता दिया जा रहा है एक तो झसा होता है सहसा होता है, और दूसरा वह प्रकाश प्रकाशवत्व उसके अंदर है तदित विशिष्ट प्रकाश कुंज प्रकट हुआ उनके सामने वह सहसा प्रकट हुआ और वह जो था जो थी वह प्रकाशमय वस्तु थी विद्युत और उपमार्थ में आशबी अर्यादा और अभिविधि अर्थवर उल्टा पलटा नहीं लेने गया आगर विद्या तो है ना वाक्य वाक्य और अंगित का तो भी छ लेना है बोल दिया आका अर्थ बताया गया गित हो तो चार अर्थ अंगित हो तो दो अर्थ एक विद्या प्रियायोगे, मर्यादा और इन चारों में में आ गित्वा करता है में है वाक्य उस अंगित होता से अलग कहते हैं नहीं कहिए अभिविधि व्याकरण में आया न्याय सिद्धांत यदि शब्द यथा धनाकार विदार्य विद्युत प्रकाश थे व्याभूता एक और सादृश्यता कह रहे हैं यहां पर देखो तीसरी सादृश्यता क्या है वो तीसरी सादृश्यता जैसे घनान्दकार को छेदन करता हुआ फाड़ता हुआ यह बिजली चमकती हुई आती है उसी प्रकार से समझना घनादारी विदारी मैंने फाड़ते हुए चीर करता हुआ निकल के आता है विद्युत सर्वृदय प्रकाश थे चीरते आया और उसके प्रकाश चारों तरफ फैल जाता उसी प्रकार से उनके चारों तरफ व्यापक प्रकाशित हो गए ये अंधकार क्या लेना है इंदिरा जी देवताओं विद्यमान जो दुराभिमान रूपी घनाधकार उसको चीरते हुए फाड़ते हुए एकदम जो है ब्रह्मा व्यक्ति अतो प्रकाश्वा ब्रह्मत चार्श प्रकाशद्यक्ति व्याृत्त प्रत्यात्मनिष्टवाच व्यावृत्त इति उपा इसलिए अतो अतोन विद्युत उपास व्याश अतो व्यक्ति भूता प्रकाश के समान व्यक्ति भूत हो गया मैं अभिव्यक्त हो गया अतः इसीलिए इसलिए इसलिए उसके उपासना ऐसे करना चाहिए प्रकाशवान के समान ऐसे प्रकाशवान विशिष्ट पदार्थ के समान उस अविशिष्ट को भी उपासना कर इसलिए में साफ साफ बोल दिया जय भ्रम है पूछा किसने कहा जैसे एक झटके में भर में अभिव्यक्त होकर प्रकाशित होने वाले बिजली के समान है वैसे नहीं है बृहदारण्य को प्रशित करता इंद्रिय सर्पण काले निमिष लेकिन एक और बात है जैसे इंद्र पास में आने लगा वो आंग मुंग लेने के समान गायब हो गया निमि विष्ठ मैंने अपने प्रकाश को छिपा लिया विशिष्टता को मिटा दिया ये दृष्टि को छिपाने के लिए पलकों को बंद किया जाता है नहीं दृष्टि तो बाहर देखते रह जाएगा आप पलक बंद क्यों कर रहे बार बारम्बार दृष्टि को बार बार आराम देते रहते हैं ना वो और कोई कीटाणुदर चला जाए जब भी बंद करेंगे उतने क्षण के लिए आपकी दृष्टि बंद बंद हो हो गई। मैंने आपके जो प्रकाश प्रकाश, प्रकाश पुंज बाहर जा रहा था, वह जिससे का प्रकाशन रहे, गया। और ब्रह्म जो प्रकाशित था वह आपने उस प्रकाश स्वरूप को बंद कर दिया इसी को तुलना करक्ष बंद कर लेवे उसी प्रकार से इति पा दो बार आया निमिषा दोनों कभी अनर्थ को निपादो। दोनो निपा दोनों निपातो गीतियों का अर्थ नहीं लेना क्योंकि बहुत गड़बड़ करता इति की महिमा भयंकर है हाँ। जैसे बिहारियों की आती है, है? शास्त्रों में इति है दोनों बराबर हारियों की अति और शास्त्र का इति दोनों खतरनाक शब्द उस अति का कोई अर्थ नहीं होता है और इति सारा अर्थ को पलट कर देता है ये है। आज उदाहरण में संभवता आएगा इति का विचार आदित्य ब्रह्म इति इतिपासित बोल गया और बिना इति का कह देते हैं आत्मा क्यों उपलब्ध होता है आत्म क्यों उपासिति नहीं है अब यिति है और यदि नहीं है उपाधि तक आके फिर क्या करें और आदित्यम इति ब्रह्म ब्रह्म के बाद इति इति है कि के बाद ब्रह्म ये भी लफड़ा है आदित्यम आदित्य इति कहना आदित्य कहने में बहुत अंतर है इति बहुत खिचड़ी पकाता है अर्थ में इसलिए हम कहते हैं कि बिहारी का अति कोई समझ नहीं सकता शास्त्र की इति भी पकड़ना मुश्किल होता है इसलिए भाषिकार ने आपको झंझाल से बचा दिया झट मत पड़ो अनुपात जब अर्थ आएगा तो, का मतलब क्या होता है, है तो क्या होता इति न होगा तो क्या अर्थ होगा समझाएंगे। आपको बचा दिया हाँ, कोई निमिषितवद निमिशित वीव एवं अधिनित मान लो जान बुझ बंद कर दिए हुए के समान वो बंद हो गया सामान्य रूपेण अब है ना विशिष्ट रूपे ना जो प्रकट हुआ था वो गायब हो गया लेकिन सामान्य रूप तब भी है, है निमिषितवद वीव निजन प्रयोग कर दिया मानो एक तरह से बंद कर दिया गया ऐसे लगता है, इन बंद कोई कर ही नहीं सकता ना कोई को बंद कर देगा पेटी में आकाश वेस्ट असंभव अतय यहाँ पर भी ब्रह्म को कोई बंद नहीं कर सकता निमेशन नहीं कर सकता निमिशित वीव भवतीरो विशिष्ट का मात्र तिरभूत का तात्पर्य विशिष्ट रूप मात्र त्रुभूत हुआ है सामर का त्रिभूत कदापि हो नहीं सकता सामान्य रूप का आत्मा है, वो हो जाएगा उसके सामने से सवाल ही नहीं उठता अधिदेवतम इस प्रकार से अधिदेवत संबंधी उपासना देवताया देवत अधि अधिदेवतम देवता को अधिकृत करके कहा हुआ देवता को अधिकृत करके का वह होने का नाम अधिदेवतम ये अधि मन अधिकृत ये उपासन तिदेवतम इतुचते उसको अधिदेव सबसे कहा जाता है देवता को अधिकृत करके जो दर्शन में उपासना बताई गई है उस उपासना का नाम अधिदेवतम था अब उसके बाद अथा अध्यात्म अथा मैने अंतरम अधिदेवत के अंदर अधिदेवतोपासनोपदेश के अंतर अध्यात्मोपासनोपदेश तो के लिए आरंभ कर रहे हैं इसलिए आता आकाशब्द कथम अध्यात्म आत्मनो अधि यहां पर भी अधि मने अधिकृत्या मैंने आत्म विषय अध्यात्म उच्चते वाक्य शेषा उच्चतम करना पड़ता है उच्यते ही वाक्यशेष आत्मनोधी आत्मा विषय दर्शन उपासन तत्मितुच्यो अध्यात्म तो ब्रह्मा पूर्व दर्शन वाला ब्रह्मा कौन सा लक्षण जो पहले बता गि प्राप्त करोती का मतलब क्या अर्थ ना गति वंत्र गाप्नो करोती जोड़ना पड़ेगा ऐसे कैसे करोगे क्योंकि कोई इसको विषय कर नहीं सकता है ना पहले ही प्रथम खंड में जा चुका यो भी ये सब में है। नहीं सब में वाणी वाणी ग्रहण कर सकती, इन जिससे बोला करती है, जिसे देख नहीं सकता जिसे देख नहीं सकता जिससे वह देखने के सामर्थ्यवान हो जाता है इधर सभी इंद्रियों के बारे में मुख्य पांचवा पर्यायों में कह दिया गया था तो सब ध्यान रखना है तीसरे गाते व समझना विषय करोती विषय करोस आवश्यकता क्यों विषय नहीं कर पाएंगे आप उसको क्योंकि मन सविष्य जब मन का भी विषय नहीं रहा तो बाकी इंद्रों का विषय कहां से होना है किसी का भी नहीं विषय होता कहीं बाकी विषय तब माना जाता है क्या ग्रहण कर लेते उनके द्वारा मन उनके द्वारा ग्रहण करते तब तो आपको पता चला चक्षु का विषय रूप है कैसे पता चला चक्षु से पता चल गया क्या अरे मन ने चक्षु से रूप को ग्रहण किया अत्यो पता चला चक्षु का विषय रूप है ये मन श्रोत्र से रूप को ग्रहण करने लग जाए तब तो कहना श्रोत्र पड़ेगा श्रोत्र का विषय रूप है शब्द ही बोलना पड़ेगा क्योंकि चक्षु या श्रोत्र अपने आप बोलते नहीं है मेरा विषय कौन सा है तो मन उनके द्वारा उसको कर रहा है इसलिए हम कहा चक्षु का विषय अमुख शब्द का शब्द है स्रोत्र का विषय है अमुख किसी भाषाकार इंद्रियों का नाम न ना लेकर सीधे एक ही बात बोल दिया मन का विषय नहीं है तो किसी का विषय न पुनर्विषय करो कदम मनसो अविषय ब्रह्मरो अतो मनो नग्छती इसे मन उसकी ओर उसको विषय करने के लिए प्रवृत्ति ही नहीं हो सकता विषय रूप में उसका प्राप्त नहीं कर सकता विषय रूप में उसे कभी अनुभव नहीं कर सकता जिसे पहले ना इति इस से पहले ही बात को स्पष्ट कहना मनोमतमी चेन मनसा न मनोदे नो मनसोप फिर क्यों कह दिया गी ये कहने के क्या मतलब कहते हैं मनसोप मनस्थ मन का भी मन हो निकलना श्रोत्रोत्राचो वाचम चक्ष चक्ष कहा ना पहले मन सो मना और मन का भी मन होने के नाती कर दिया गया मन, क्योंकि मन का जाने से उसका आरोप हो गया ब्रह्म में में भी जाना जैसे व्यवहार हो गया घट को ले जाया गया इनका घटाकाश को ले जाया गया व्यवहार जैसे हो जाता घट आने न यथा घटाकाश आनेंगे दे तत्व देव अत्र मन गमने नमणो ग गच्छति इस पर भी व्यव गोक्त भी है टिप्पण नंबर क्या है एक गोनस्प आध्यात्मेंगती वो नादात्मकृढ़ी तादात्मक हेतु निमित्तना सकता मन का ब्रह्म सर में कर दिया अब मन के जाने से क्या हो गया ब्रह्म का जान पर व्यवहार हो जाएगा बिना का व्यवहार नहीं हो सकता एक के जाने से दूसरे का जाने का व्यवहार तब तो होगा जब दोनों का बीच में ताला होगा तो उसके बिना नहीं हो सकता इसको समझना होता है ना थ्री ड्रेस देखा ना आपने तो थ्री लेकिन ड्रेस जानते हाँ दो, दो बच्चा खड़ा कर दिया दो लड़कों को अब उसकी इसके दाना पर को बांध देंगे अब तीन पैर वाला हो गया ना दो आदमी तो दो पैर तो बंद गया और अलग अलग तो चल नहीं सकता अब दोनों को एक दूसरे पे कंधे पे हाथ डाल के बाकी दो तो पैरों के अंदर चलना पड़ता था पत्र रेस रेस्ते थे अब उससे सौ मीटर पार करो कौन पहले फौज दौड़ेगा अच्छा पैर में हो गया ना अब क्या करना पड़ेगा दोनों के साथ भागरे गाना पड़ेगा एक भाग तो कह नहीं सकते अब मान एक ही चोर लगाया तो भी दूसरे को भी गाना पड़ेगा ये भी साथ में चोर लगाया मानना पड़ेगा वास्तव में भागा भगवान ही तो चल सकता ऐसे भी हुआ, हुआ बता रहा हूं। एक हमने देखा था वो, वो दूसरा साधन था जब कमजोर बच्चा था अब उन पार्टनरशिप हो गया क्या करे अब लॉटरी निकालते तो कौन कौन सा दौड़ेगा हम एक तो लंबा छोटा तगड़ा होगा दूसरा बच्चा था छोटा था तब दुबला क्या करें उधर उसको दबा लिया उठा ले एक से लेकिन दोनों को प्राइज मिला कि दोनों भागे हैं अब क्या करें तो बहुत को ना? उसी प्रकार यहाँ पर भी मन जा रहा है लेकिन मन के साथ ऐग लग बांध दिया गया क्या करे ब्रह्म दिया उसके साथ इधर आत्मभूतत्वाच तो अच्छा ब्रह्मण तत्समीपे मनोवर्त आत्मूतम अच्छा और मन क्या है ब्रह्म का मतलब उपाधी। उपाधी अच्छा और ब्रह्म का वह उपाधि होने के नाते से भी उपाधि का चलने से उपहित का चलने का व्यवहार हो जाता है जिसे पहले बता दिया था घट को आनंद किया तो घट आकाश का व्यवहार हो गया उपाधि कौन है घट उसके आनंद हुआ तो उपहित आकाश के आनंद व्यवहार जैसे होता है उपाधि उपाधिता ये जो मन है इसके गमन की वजह से उस उपहित ब्रम में भी गमन व्यवहार हो गया कैसे उपाधि हो गया क्योंकि तत् समित मनोवर्तते कि ब्रह्म का अत्यंत सामिक उपाधि कौन है मन ही तो है अंतकरण अत्यंत निकटतम उपाधि है बाकी सारा जो उपाधियां हैं विप्रकृष्ठ कि ब्रह्म की उपलब्धि शुद्ध अंतकरण से होता है इस शुद्ध अंतकरण का प्रथम प्रतिबिंब यदि पढ़ा गया तो अंतकरण में पड़ा है शरीर में तो प्रतिबिंब नहीं पड़ा ना हाथ पैर खोपड़ा कहीं भी नहीं वो अंतकरण में प्रतिबिंब पड़ा इसलिए ब्रह्म का अत्यंत सामिप्यता समीपतम उपाय ब्रह्म का यदि माना जाए वह उपाय कौन सा है मन नहीं है बाको क्या हो जाता है बहिर्भूत बहिर हो गया इसलिए तो पंच को शेक में तो यही और है क्या अन्य अंतरात्मा अन्यो अंतरात्मा कहा जाता है और शरीर से अंदर प्राण प्राण से अंदर मन मन से अंदर विज्ञान विज्ञान से अंदर आनंद में क्या आनंद में को छोड़ना पड़ेगा हमें अंतकर्ण तक लेना है के लिए मन अंतर्णन से मन और विज्ञान तो नहीं साफ को लेकर के मन कहा जा रहा है अंतकरण से ऐसे अंतरतम है ना भाई के पेशा से अंतर्तम विज्ञान में कोश है मनोमय कोष है दोनों आंतर है आंतर होने से वही क्या हो गया अंतर क्यों कहा जा रहा है क्योंकि ब्रह्म के समीप है उसके उस पर डायरेक्ट पड़ जाता है और आन में कोश का विद्या उससे आप चर्चा नहीं है ना इसे कहते हैं कि वो तत् समीपे मनोवर्तते उपस्मरती अन मन से इसीलिए तो हम इस मन के द्वारा ही ब्रह्म का स्मरण कर पाते हैं किसी दूसरे के द्वारा थोड़े कर सकते हैं आंख को खोल के देखेंगे तो ब्रह्म स्मरण में नहीं आएगा और रूप दिखाई देगा इसे आवृत तो चक्षरा अमृत तो बाहिंद्रियों को बंद करेंगे तो मन से ब्रह्म का स्मरण होगा उसके बना नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं उपस्मृति अन ब्रह्म इस ब्रह्म को कौन विद्वान जिसलिए एक विद्वान जो कश्चित धीर वो क्या करता है अपने सारे बायचु को बंद करके इस मन के द्वारा ही ब्रह्मा एद ब्रह्म उपस्मरती तस्मात्मा गचती मन का चलने से ब्रह्म का चलने का जैसे व्यवहार कर दिया जाता है कहा जाता है पुनः बारम्बार बार होता है बारंबार जाने के बारम्बार हो जाता है तो किसके लिए करब्द है अभिष्णम बोलने वास्तव एक चित्र मनोहन चेतन स्मृति अभिष्ठम संकल्प और मंत्र में ही अभिष्णम शब्द अभिष्णाम पुनः पुनः स्मरती संकल्प ब्रह्म प्रेषित मनसा संकल्प अभीष्णम भवती मन के द्वारा प्रेरित हो करके माने ब्रह्म के द्वारा प्रेरित होकर के उस मन के संकल्प बारम्बार हुआ करता है अहम ग्रह इसलिए सब बात कही जा रही है देखो अंग्रेणी प्रेत आध्यात्मिक आपको अपने आप के साथ उस ब्रह्म को करके से, से उपासना करनी है। संकल्पो उपासनाषित मनसा सकल अभी अत उपस्मण संकल्पादिलिंग ना सबको जोड़ दिया इसलिए मन उस ब्रह्म से प्रेरित होकर के जो उपरण करता है बारंबार, जो संकल्प करते है बारंबार, इन लिंगों के द्वारा इन लिंगों के द्वारा इन हेतुओं के द्वारा इन परिचायकों के द्वारा ब्रह्म मनो अध्यात्म अवग्र चिंतन है मनो अध्यात्म भूतम मनसो अध्यात्म बल्कि मनसु अध्यात्म होना चाहिए टिप्पण नंबर में चार नंबर प्रतिपद्य अहम मैं ये मानता हूँ यहाँ पर ऐसा ही पाठ सम्य होना चाहिए कहीं प्रमादश पूर्व काल में कभी हस्तखित था भाषा भी कहीं लेखन में प्रमाद हो रखा है तभी पंक्ति घटेगी मनो अध्यात्म में घटेगा ने समास करके कैसे घटा हो गया है? मनो अध्यात्म भूतम समास नहीं हो सकती यहां इसे मनसो अध्यात्म उपास्यम इतप्राय ऐसा ही पाठ होना उचित बनता है मनसोपि आत्मभूतम अध्यात्म भूतम अध्यात का मतलब क्या मनसोपि आत्मभूतम कर दिया उसका पांच नंबर टिप्पणी में उसकी व्याख्या करते हुए देखो क्या कह रहे हैं उपास्य है ना उपासना कैसे लोगे मन का भी अध्यात्म मन का अध्यात्म जा सकता है मन का जो आत्मभूत तो मनसो भी आत्मभूतम ब्रह्म अहम अस्मी इतम उपासित व्याम ऐसा उपासना करना मन का भी मन मन का भी जो स्वरूप मन का भी जो आत्मभूत तत्व है वही मैं हूं और वह ब्रह्म है सो मैं हूं ऐसा ही उपासना करनी चाहिए अंग्रोपाशा होगा टिप्पणी आत्मा जड़स स्मरणादि असंभवात्तर लिंग क्योंकि आत्मा जशाता हुए बिना आत्मानुगति के हुए बिना ये भान तमुति जिसके भान के बिना ये सब भान ही नहीं हो सकते जिसके प्रकाश वे कर सब प्रकाशित होते हैं जिसकी चेतनता वगैरह किया करते हैं ऐसा होने के नाते आत्मानुगतिम आत्मानुगति आत्मा के अनुगमन की बिना जो है जड़स्य मनुष्त है जो मन है इसके द्वारा स्मरणादि परिणाम असंभवाद स्मरणालि किसी भी प्रकार के परिणाम ही नहीं हो सकता वृत्ति भी सकती इस जड़ से जो वृत्तियां निकल रही है वो चेतन की सत्ता के कारण से है ये चेतन सत्ता न हो गए जड़ कोई काम ही नहीं कर सकता ठंडा पड़ जाए। जाएगा जब आप घूमते फिरते आते जाते क्यों चेतन की सत्ता है ना आपके अंदर और चेतन जो सत्ता विशेष है वो हट जाए तो क्या आपका जाएगा मुर्दा डेड बॉडी संज्ञा हो जाता है बस राम नाम सत्य ले जाओगे इसको जरा कोई काम तो नहीं चेतन के अनुगमन जब तक है तब तक सब सबको शिव है तो शाव है। शक्ति का मिल गया शव में तो हो गया शिव ये हट गया हो गया पुनः शव शिव शक्तिया यदि भवती सक्त प्रभवी तुम सौंदर्यहरी शिव शक्त्यायुक्तो शत्या सत्या अंशभूत ई मात्रुक्त शवा शिव धन शक्तो भवती है ना शक्ति पूरी मिल जाएगी शव में तो फिर तो क्या कहना फिर तो गो एकदार तो हो जाएगा साक्षात पुण्य जागरण पूरा हो गया आप तो शक्ति की ई मात्रा काम करे थोड़ी सी ही मात्रा शक्ति की ई मात्रा जुड़ गए शव में तो ये शिव हो गया और शक्त हो गया सक्र कार्य करने में और पूरी शक्ति शव भूल जाए ये तो कुंडली जागरण हो, तो हो जाए जाएगा बस शक्ति पूरी जगती नहीं है मैंने है। है? बूढ़ों का डंडा बूढ़ों का डंडा जैसे सहारा होता है बूढ़ों के लिए इस शव को भी चिंतित सहारा मात्र शक्ति होती है सगले व्यवहार करने के लिए उतनी सहारा का इतना दुर्भिमान पूरी शक्ति मिल जाता होगा क्या इसलिए बिना अतएव ऐसे कर रहे हैं तो इसका सामर्थ्य सिद्ध हो गया कि जरूर इसके पीछे चेतन तत्व है जिनके वजह से जड़ तत्व का परिणाम हो रहा है अतएव यह परिणाम जो हो रहा है यही लिंग हो गया उसके अधिष्ठान भूता चेतन का इस प्रकार चेतन ज्ञापित हो गया, गया। इत्य भी प्राय एकादश रूपेणा किस आध्यात्मिक गुण को लेकर के भी हमें उपासना उस ब्रह्म की करनी चाहिए इत्यादि